अब सत्संग सुनेंगे ध्यान से उपासना साधना के कुछ नियम जान लेने से उपासना साधना सहज हो जाती है और साधना के नियम न समझने से उपासना साधना आजीवन करते रहे फिर भी परमात्मा का साक्षात्कार वे लोग नहीं कर पाते जो मनमुखी साधन भजन करते हैं उन लोगों को नानक जी चेतावनी देते हैं घर विच आनंद रहा भरपूर मनमुख स्वादन पाया साध जना मिल हर जस गाइये भागन सा मिलो थई संतन जो मेलो बुद्धि वचन ब बुधन जो थई वे पकी संत साधु बई जाते हिकड़ी हिंजरे वंजनया व सुबह सवेरो ऐसे भजन बहुत लोग गाते हैं लेकिन उन भजनों का फायदा उठाकर जो अंतर यात्रा करने में लग जाते हैं वे बड़भागी है आंसू गिराते गुरुजी कोई भजन में रोता है तो उसका क्या कारण होगा गुरुदेव ने कहा बेटा भजन में रोना और संसार में रोना फर्क है संसार में जब रोता है आदमी तो उसके आंसू आंखों के कोनों से गिरते हैं और गर्म आंसू होते हैं और जो भक्ति भाव में आकर आदमी रोता है तो उसके आंसू भाव युक्त पवित्र होते हैं और आंखों के बीच से आते हैं और उसके आंसू शीतल होते हैं संसार के लिए रोने से गर्म आंसू आते हैं और व्यक्ति का व्यक्ति के योग्यताओं का क्षय होता है और भगवान के लिए अगर भाव भक्ति में आंसू बहते हैं तो पापों का क्षय होता है योग्यताओं का विकास होता है इष्टाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति भगवताकार वृत्ति बनाना ही भजन का नाम है गुरुजी भजन किससे कहते हैं माला फिराने को भजन कहते हैं कीर्तन को भजन कहते हैं मंदिर में जाने को भजन कहते हैं ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कहा पुत्र शबरी भीलन बुहारी करती है लेकिन भगवान और सदगुरु के दैवी कार्य में भागीदार होकर बुहारी करती है सड़कों पर बुहारी करने वाली महिला हरिजन महिला नौकरानी है पगार लेकर करते नौकर घर में मां बुहारी करती है बहन और कुटुंबी जन बुहारी करते वो सेवा है लेकिन भगवान के नाते अगर बुहारी करते हैं तो वो भजन है शबरी भीलन की बुहारी भजन हो जाती है इष्टाकार वृत्ति भगवताकार वृत्ति करके अथवा जो काम करने से इष्टाकार वृत्ति भगवताकार वृत्ति होती है वो भजन कहा जाता है दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार ये ध्यान में रखता है वो संसारी है लेकिन दूसरों के अधिकार की जो रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाता है वो भजन है सूक्ष्म बातें हैं मौलिक बातें हैं जरूरी बातें हैं भगवत स्मरण और भक्तों का संग साधकों सादक, का मुख्य कर्तव्य हो जाता है तो साधक समझे कि हमारी साधना है भक्तों का भक्तों के चरित्रों का पठन भक्तों का संग संतों के जीवन चरित्रों का पठन ये साधक का मुख्य कर्तव्य हो जाता है इससे उसकी साधना मजबूत होती है भजन करने वाले व्यक्ति के काम क्रोध अगर दिखते हैं तो वो भजन करने वाले व्यक्ति के आहार का दोष है आहार से काम और क्रोध पनपते हैं अशुद्ध आहार से और शुद्ध आहार से काम क्रोध नियंत्रित रहते हैं और भजन करने से काम क्रोध विलय होने लगते हैं एक बार देवताओं ने मिलकर हनुमान की कसौटी करना चाहा। हनुमान से पूछा कि तुम भक्त हो या ज्ञानी हो तुम भगवान के भक्त हो या ज्ञानी हो हनुमान सोचते हैं अगर मैं भगवान का भक्त अपने को कहता हूं तो अज्ञानी हो जाऊंगा और अपने को ज्ञानी कहता हूं तो अभक्त हो जाऊंगा क्या हनुमान जी स्मरण करते शांत मना हुए और हनुमान जी ने सही उत्तर दिया कि मैं भगवान का भक्त भी हूं भगवान का दास भी हूं और भगवान का स्वरूप भी हूं ध्यान रखें भगवान का स्वरूप हूं तो मैं ज्ञानी हुआ हूं और भगवान का दास हूं सेवक हूं तो मैं भगवान का सेवक हुआ भक्त हुआ व्यवहार दृष्टि से वो स्वामी है मैं सेवक हूं भगवती दृष्टि से मैं भक्त हूं वे भगवान है और तत्व दृष्टि से जो भगवान का आत्मा है वही मेरा आत्मा परमात्मा एक है हनुमान भक्त भी हुए ज्ञानी भी हुए और सेवक भी साबित हो गए हनुमान जी से पूछा कि विपत्ति तुम किसको बोलते हो और संपदा किसको बोलते हो रुपए पैसे संपदा हो तो ऐसी संपदा पाकर सेठ विपदा में क्यों आते हैं? स्वर्ग ही अगर संपदा हो तो स्वर्ग के देव विपदा में क्यों आते हैं तो धन वैभव या स्वर्ग संपदा नहीं है तो संपदा तुम किसको मानते हो सही संपदा क्या है हे राम दूत हनुमान हम तुमसे पूछते हैं सही संपदा क्या है और वास्तविक में विपदा क्या है बुद्धिमान हनुमान जी ने तुरंत जवाब दिया हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब भजन सुमरण न हो वह विपत्ति की घड़िया है जब परमात्मा का भजन और सुमरण नहीं होता अर्वा संपता और वह संपदा की घड़ियां हैं और सुहावने दिन हैं कि जब भगवान का सुमरण और भजन हो अब सुमरण कैसे करें आंखें बंद करके सुमरण किया जाए या आंखें खोलकर सुमरण किया जाए सुमरण आंखें बंद करने से भी नहीं होता और आंखें खोलने से भी नहीं होता सुमरन सुमृति से सुमरण होता है ज्ञान संयुक्त सुमृति उसको सुमरण कहते हैं जैसे लाइट के लट्टू देखे ट्यूबलाइट देखी एम्पलीफायर देखा फ्रिज देखा रेफ्रिजरेटर देखा कपड़े प्रेस करने की वो स्त्री देखी लेथ मशीन देखा मोटर पंप देखा चलता हुआ पानी निकालता है खेत में ये साधन तो अलग अलग हैं। मोटर पंप पानी निकालता है और हीटर पानी उबालता है और माइक आवाज बढ़ाता है लाइट शीतल रोशनी देता है फ्रिज पानी ठंडा करता है अब हीटर पानी तपाता है तो फ्रिज पानी गर्म करता है दोनों में लाइट एक ऐसे ही कोई दूसरों को शांति देते हैं और कोई पापी अशांति देते हैं दोनों में सत्ता उस यार की है इसी को सुमृति बोलते हैं इसी को सुमरण बोलते हैं पंखे खेतान कंपनी के उषा के ओरियंटल के और किसी कंपनी के घूम रहे हैं लेकिन पंखों की जिगरी जान लाइट है ये जो जानता है वह लाइट का सुमरण पंखे देखते हैं उसे लाइट की सत्ता की खबर आती है ऐसे ही कोई बड़ा पंखा कोई छोटा पंखा कोई छोटी लाइट कोई बड़ी लाइट कोई बड़े पद पे कोई छोटे पद पे कोई बड़ा घूमने वाला कोई थोड़ा घूमने वाला लेकिन घूमने की सत्ता रोशनी देने की सत्ता उस मेरे पर परमात्मा की है ऐसी स्मृति भगवत स्मृति है गुरुदेव ऐसा कौन सा भजन है कि जल्दी तर जाए ऐसा सबसे बड़ा कौन सा मंत्र है जो जप कर ले बड़े में बड़ा साधन कौन सा बड़े में बड़ा भजन कौन सा और बड़े में बड़ा गुरु कौन सा जय राम जी की? बड़े में बड़ा गुरु कौन सा बड़े में बड़ा भगवान कौन सा बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा और बड़े में बड़ा साधन कौन सा सेवा किया हुआ शिष्य ने अपने समर्थ सतगुरु से पूछा गुरु ने कहा बड़े में बड़ा गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी होता है गुरु गोविंद सिंह के शिष्य पूछते ब्रह्म ज्ञानी गुरु बड़े में बड़ा होता है बोले हां ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वाग्य पावई ब्रह्म ज्ञानी को बलबल बल जावई ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी का कथ्यान जाई आदा अखर नानक ब्रह्म ज्ञानी सब का ठाकुर बड़े में बड़ा गुरु ब्रह्म ज्ञानी होता है गोविंद सिंह का चेला कहता कि गुरु जी आपने देखा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी उसको कितने हाथ होंदे सी आहो गुरु, गुरु, गुरु जी वो की खाते थे रोटी सब्जी खा सकते फल फ्रूट सा आसा दुराक उन्हों का खुराक एक होंगे है लगभग बोले गुरु जी वो आसा जहाँ खुराक खाते असन जड़े बोलते बोले उन्होंने आखें कितनी हों बोले गुरु आखें होंगे उन्होंने हाथ कितने दो कपड़े पहनते जेवर ज गने पहनते बोले अपने जैसी होंगे गुरु जी वो बोलते ही बोले हां गुरु जी ऐसे ब्रह्मग्ञानी आपने कभी देखा है गुरु बोले हाँ बेटा मैं देखा है और गुरु जी मैं दिखा दू गुरु कहता तेन दिखेंगे लेकिन अभी थोड़ा सत्संग कर गुरु जी वो कितने रह के मैनु दिखा हो अब गुरु गोविंद सिंह क्या बोले मैं हूं ऐसा तो नहीं बोलेंगे गुरु बोलते तू सत्संग सुनता जा धीरे धीरे तेरी अकल बढ़ेगी तो गुरु गुरु बड़े में बड़े गुरु अपने आप दिखने लग जाएंगे अच्छा hmm! बड़े मेंबर बड़े गुरु तो दिख जाएंगे जब सत्संग करेंगे अकल बढ़ेगी तब ब्रह्मज्ञानी गुरु कौन से हैं पहचान में आ जाएगा ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्मज्ञानी की वाणी से ब्रह्मज्ञान का अनुभव से छूता हुआ वचन निकलेगा और साधक परख लेगा अच्छा तो बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा गुरु जी बड़े में बड़े भगवान कौन से और बड्डे में बड्डा मंत्र कौन सा और बड़े में बड़ी साधना कौन से वो बड़ी में बड़ी जो साधना है वो मैं कर लूं, बड्डे में बड़ा मंत्र है वो मैं जप लूं, और बड़े से बड़ा भगवान है उन आदि मैं भक्ति करूं। गुरु गुरु बोलिया कोई बीमार आदमी केमिस्ट दवाई की दुकान पे जाए और बोले भारी से भारी दवा कीमती से कीमती दवा और बढ़िया से बढ़िया दवाइयां दो तो मैं खा जाऊं तो वो आदमी मर जाएगा जहराम देखी बड़े में बढ़िया दवा उसके लिए वो है जैसा उसका रोग है कीमती में कीमती दवा उसके लिए वह है जितना उसको हजम हो सकती है और रिएक्शन नहीं करती है तो ये सारा डॉक्टर तय करेगा कि मरीज के लिए बड़े में बढ़िया दवा कौन सी है कीमती से कीमती मरीज के लिए दवा कौन सी है कीमती से कीमती तो सुवर्ण भस्म है लेकिन एक ग्राम खाओ तो बीमार हो जाओगे मर जाओगे छह सौ रूपये की एक ग्राम मिलती है लेकिन उसी स्वर्ण भस्म को लोह भस्म बंक भस्म उनसे मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर खाए तो अस्सी साल का बूढ़ा भी जवानी की खबर ले आता है पहले के जमाने के राजे महाराजे युद्ध खेलते थे अस्सी साल की उम्र में युद्ध करते थे दो दो रानियां चार चार रानियां छह छह रानियां ग्रस्ती जीवन में भी इतने बलवान कैसे रहते थे तो वो सुवर्ण भस्म से बनी हुई गोली दूध से एक दो ले ले तो रगो में शक्ति ताकत बुढ़ापे में भी थोड़ा मजबूत शरीर रह सकता है हमने ऐसी गोलियां बनवाई और उसका टेस्ट भी करके देखा हमको अगली दिवाली के दिनों में राणकपुर में आदिवासी इलाकों में गरीबों में भंडारा था तो वहां मध्य प्रदेश के मंत्री हेलीकॉप्टर लेके आए थे हम तो कार से जाते आते हमको वहां ठहरना पड़ा दो तीन दिन तो वहां मच्छरों ने खूब मजा लिया हमारा तो मेरे को हो गया बुखार बुखार कैसा होता है पता है तुमको मैलेरिया और किसी को बताऊं तो मेरे को तो शरीर को पीड़ा है दूसरों के मन को पीड़ा होगी तो पीड़ा पचाने की चीज है और सुख बांटने का प्रसाद है इस बात को मैं जानता हूं मैंने बताया नहीं और मुझे भी जल्दी ख्याल भी नहीं आया दिवाली का उत्सव भी हो गया बैसता वर्ष भी हो गया पीड़ा तो थोड़ी बहुत होती थी फिर छठ से ग्यारह का महसाणा में सत्संग हुआ बहुत बड़ा उसमें तो पीड़ा ने इतना जोर मारा इतना होजरी पर उन बैक्टेरियाओं ने जोर मारा कि खाना पीना तो हराम हो गया बोलना भी असंभव सा हो गया कथा करते करते एक शब्द बोलूं तो दूसरा शब्द बोलने के लिए बीच में आराम की जरूरत पड़ती थी आखिरी दिन ऐसा हुआ फिर जैसे तैसे उस सत्संग का आयोजन सम्पन्न हो गया हिम्मत नगर आश्रम में एकांत में गया और पहचान वाला डॉक्टर आया उसने कहा मेलेरिया होजरी को खराब कर चुके कैप्सूल लो इंजेक्शन का कोर्स करो मैंने एक को कैप्सूल ले लिया गलती किया फिर मेरे को पता चला कि कैप्सूल जो बनता है उस कैप्सूल का ऊपर का जो कवर है वो जिलेटिन से बनता है और जिलेटिन बनती है गाय भैंस और बैलों के खुरों से अपवित्र चीज और केमिकल से जिलेटिन बनती है तो फिर मैंने कैप्सूल को खोलकर अंदर का पाउडर लेकर देखा आयुर्वेदिक कैप्सूल था तो उस पाउडर में कड़वाट थी मैं समझ गया कि कड़वाट से हजरी के बैक्टीरिया मरते हैं बाद में मैंने दातुन मंगाया दातुन चबाकर उसका रस ले लेता सुबह कभी दोपहर को और थोड़ा पानी पी लेता मेरे को इंजेक्शन का कोर्स करना नहीं पड़ा और कैप्सूल लेने नहीं पड़े अभी तक हड्डा कट्टा हूं उसमें एक बात और भी है कमजोरी ऐसी थी कि दो कदम नहीं चल सकते थे मेलेरिया ने एकदम निचो दिया था तो मैंने स्वर्ण भस्म की बात सुनी थी और मैंने थोड़ा सुवर्ण भस्म बनवाकर एक आध ग्राम सुवर्ण भस्म की गोलियां बनवाकर मैंने दूध से लेना शुरू किया और ऐसा मजबूत शरीर हो गया है कि पहले से भी अगड़ा तगड़ा अपने को महसूस करता हूं तो बाजार में स्वर्ण भस्म मिलता है लेकिन वो बाजारी हिसाब किताब होता है भेल अपने आश्रम में एक साधक है वैदराज वो बनाता है और अभी तो हांगकॉन्ग के और कई सिंगापुर के साधकों ने भी अर्ज किया और उनको भी बनाकर उसने भेजी है और तुमको भी बनाकर भेज सकते हैं स्वर्ण भस्म की बनी हुई गोली अगर दूध से ले लेते हैं तो रगों में नसों में शक्ति आती लेकिन उस स्वर्ण भस्म से आत्मशक्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी जयराम जी की तो बढ़िया से बढ़िया दवाई है लेकिन खाने का ढंग उपयोग करने की योग्यता भी चाहिए तो बढ़िया से बढ़िया दवाई है कि जैसा मरीज ऐसी दवा जयराम जी की बढ़िया में बढ़िया देव कौन सा है बड़े में बड़ा देव कौन ऐसी चर्चा सिद्धपुर नदी तट पर ऋषि मुनियों में हुई बड़े से बड़ा देव कौन 33 करोड़ देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया के बड़े में बड़े देवता है अब इन तीनों में बड़े में बड़ा देव कौन तो भृगु ऋषि के जिम में यह काम रखा गया क्योंकि भृगु ऋषि ऋषियों में मुख्य थे ऋषियों में भृगु मैं हूं भगवान ने कहा मुनियों में कपिल मैं हूं तो आप ही बताओ कि बड़े में बड़ा भगवान कौन भृगु ऋषि ने कहा ठहरो मैं प्रैक्टिकल टेस्ट करके आता हूं उनके पास शक्ति थी ब्रह्मलोक में जा सकते थे सर शरीर ऐसी भारत की विद्या अभी तो आदमी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता और विश्वास भी नहीं कर सकता है। इतना बुद्धि छोटी हो गई ब्रह्मा के पास गए और भगू उदंड होकर खड़े हो गए प्रणाम भी नहीं किया ब्रह्मा जी को लखा आखिर है तो हमारा मानस पुत्र प्रणाम भी नहीं करता ब्रह्मा जी जरा घुर के देखे थोड़े नाराज से लगे गए शिवजी के पास और वहां भी उद्दंडता की शिवजी भी थोड़े नाराज से लगे अब भ्रुगु को तो परीक्षा लेनी थी तीनों देव में बड़ा देव कौन भगवान विष्णु श्रीर सागर में लेटे थे और भिगु ने जाकर धड़ाक से उनके छाती पर वक्षस्थल पर लात दे मारी और भगवान नारायण विष्णु भगवान विष्णु भृगु के पैर पकड़ के चंपी करने लगे कि आप तो संत हैं कोमल हृदय कोमल चरण और मैं तो देवदानव की युद्ध में राजकारण खेलता हूं राजकारणी का दिल जैसे कठोर हो जाता है ऐसा मेरा दिल का हिस्सा भी कुछ कठोर हो गया होगा तो आपके पैर को चोट लगी होगी आओ मैं आपकी परन पैर चंपी कर लूंगी क्षमा बड़न को होत है छोटन को उत्पात विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारी लाद चाहे फिर वो देव माता हो चाहे पिता हो चाहे गुरु हो जिस देव में वह औदार्य हो वह बड़ा में बड़ा देव है बालक की तोतली भाषा सुनते बालक उंगली डालता है आँख में कान में फिर भी माँ बाप उसकी भलाई के लिए भले उसे आँख दिखा दें, लेकिन हृदय में उसकी भलाई ही चाहते हैं, जो भलाई ही प्राणी मात्र की चाहता है ऐसा आदि नारायण देव ब्रह्मा विष्णु महेश भी बड़े हैं, लेकिन आदि नारायण की तो महिमा ही नहीं है उसी आदि नारायण का अवतरण है राम अवतार उसी आदि नारायण का अवतरण है कृष्ण अवतार उसी आदि नारायण का अवतरण है नरसी अवतार उसी आदि नारायण का अवतरण है कपिल अवतार उसी आदि नारायण का अवतरण है अनेका अनेक वारहा अवतार आदि अवतार अवतार अवतरती इति अवतार जो ऊपर की जगह छोड़कर नीचे अवतरण करे उसे अवतार कहते हैं जो शुद्ध बुद्ध निरंजन नारायण अकाल पुरुष है चैतन्य है और वह देह बनकर अवतरित हो रहा है इसका नाम है अवतार वास्तव में तुम्हारा भी जन्म नहीं है तुम्हारा अवतरण है लेकिन जीने की वासना से के कारण अवतरण भूलकर तुम्हारा जन्म और मरण हो रहा है अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप का सुमरण आ जाए और उसमें टिकाने वाला ब्रह्म ज्ञानी का गुरु का सत्संग और कृपा पच जाए तो आपको पता चलेगा कि वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था नजर तो नजर का कसूर था जी मैं आता है किसी को न देखूं सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजर भी तो बड़े में बड़ा देव बड़े में बड़ा मंत्र कौन सा मंत्र तीन प्रकार के होते हैं वैदिक मंत्र साबरी मंत्र और तांत्रिक मंत्र वैदिक मंत्र में जैसा अधिकारी उसके लिए ऐसा मंत्र बड़ा है और मंत्र देने वाला सतगुरु अगर नारद जी जैसा है तो राम राम मंत्र भी बहुत बड़ा हो जाता है नहीं तो सड़क पर जाते हुए लोग भी राम राम तो बोलते शाम्भवी दीक्षा सहित जो मंत्र मिल जाए और उस मंत्र को झेलने वाला शिष्य मिल जाए वो मंत्र बड़ा हो जाता है मंत्र मूलम गुरु वाक्यम ब्रह्म ज्ञानी गुरु अगर मंत्र दीक्षा देते हैं और उस समय अपनी शांभवी दीक्षा निगाहों से कृपा बरसाते हुए कह रहे हैं तो वो मंत्र बड़ा हो जाता है फिर चाहे वह मंत्र शब्द छोटा ही हो लेकिन काम बड़ा हो जाता है जैसे कानपुर में कोई सेठ संत के पास जाता था एक दिन वो उदास चेहरे दरिया बिछा रहा था सत्संगी के लिए गुरुजी ने देखा उदास चेहरा बोले क्या हो गया बोले गुरुजी लड़कों ने आज खूब गड़बड़ की बोलते हैं जब से गुरुजी के पास गए तब से अपना सब चौपट हो रहा है गुरुजी ईश्वर के रास्ते जाने से चौपट नहीं होता है छोरे लोफरों की दोस्ती में आ गए मुनिम चोर हो रहे हैं बाजार मंदी है और लहड़ेदार एक साथ विश्वास उनका मेरे फर्म से उठ रहा है इसलिए वो भीड़ में आ गए अब दीवाला देने की सोच रहे हैं मैं उनको मना करता हूँ और वो लोग सोचते दीवाला दे और तुम जब से गए तब गड़बड़ हुई गुरु जी उनकी गैर समझूती गुरु ने बुलाया बुलाओ उनको बेवकूफों को दोनों बेटों को बुलाया गया और गुरुजी ने उनको जरा समझाया डांटा कि तुम्हारी गलती और बात भगवान के रास्ते जाता है तो तुम बोलते इधर गए तब से अरे ज्यादा मुसीबत आने वाली होगी और इधर गए तो कम हुई ये नहीं सोचते हो का प्रॉब्लम आने वाले होंगे और सत्संग में गए तो कम हो गया और प्रॉब्लम सहने की शक्ति भी आ गई ये नहीं सोचते हो क्या डे डे हो बोले गुरु अब तो तुम्हारे शरण है हमारी शरण है तो लो ये माला ना डेंडे कर रहे डेंडे डेंडे जब न जा साले सब ठीक हो जाएगा डेंडे की दस मालाएं शुरू की दस प्राणायाम शुरू किए और धीरे धीरे सब सेटिंग हो गया अभी वो आदमी करोड़पति अब डेंडे कोई मंत्र तो नहीं है लेकिन देने वाला और सामने लेने वाले का क्या चाहिए लेने वाला किस लिए ले रहा है वो देने वाला समझता है और देने वाले ने अपनी करुणा की और लेने वाले ने अपनी श्रद्धा मिलाई तो उसके लिए वो बड़ा मंत्र हो गया लेने वाले की श्रद्धा और देने वाले का सामर्थ्य दो जब मिल जाते हैं तो मंत्र बड़ा बन जाता है एक बिखमंगा राम राम कर रहा है सुबह चार बजे से लेकर लोग कल के ग्राहक पैसेंजर फिर फास्ट के फिर शटल के फिर सुपर फास्ट के सारे पैसेंजरों के आगे वो अपना धंधा चालू रखता है भिखमंगा यहां तक कि रात की वो आगरा लोकल 11 बजे उठते अहमदाबाद उसको भी वो अटेंड करता है सुबह 4 बजे से लेकर रात की 11 बजे की लोकल भी वो नहीं छोड़ता है राम राम राम लेकिन 40-50 रुपया कमा लेता है और 40 साल से वो करता है मंत्र राम तो जोरदार है लेकिन देने वाला कोई नहीं है और लेने वाले का इरादा भीख मांगने का है तो मंत्र बिचारा क्या करे जय राम जी एक समय कलकत्ता का बड़ा भारी सेठ काशी पहुंचा 200 ब्राह्मणों को लेकर भंडारा करता है काशी में कबीर रहते थे कबीर के पुत्र कमाल पहुंच गए कमाल ने पूछा कि सेठ तुम मारवाड़ी हो मारवाड़ी आदमी दान का महिमा नहीं जानता कंजूस होता है कोई कोई भगत होते धन्यवाद तो तुम भगत तो दिखते नहीं तुम तो सेठ दिखते हो और फिर 200 ब्राह्मणों को जिमाना और भंडारा करना इतने दिन का सलंग भंडारा किस लिए करते हो सच बता दो सेठ बोला कि भाई पैसा कमाने में कुछ पाप ताप होता है और उसका कुछ हिस्सा अगर दान पुण्य नहीं करता है तो वो पाप आदमी को घेर लेता है मेरे को कोढ़ की बीमारी हो गई है रात को नींद नहीं आती इसीलिए इन पंडो को खिलाता हूं कि मेरा कुछ पाप कट जाए और कोढ़ ठीक हो जाए रात को नींद आने लगे सच्ची बात यह है कमालने का कमाल है राम नाम की औषधि खरीनियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं महारोग महापाप मिट जाए सेठ जी तुम प्रेम से एक बार राम बोलो गंगा में नहा कर सेठ जी बोला एक बार क्या मैं तो दस बार बोलू अगर ठीक हो जाता हूं तो कमालने का बोलो गंगा में गोता मारा ओ सेठ ने गोता मारा और सब लोग बोलते ऐसे सेठ ने बोला राम लेकिन कोड़ घोड़ कोई उतरा नहीं और चित्र में कोई फर्क नहीं पड़ा कमाल ने कहा राम नाम का ऊंडी बटाने पर भी तुम कंगाल फिर से राम नाम बोलो मारो गोता मारा गोता सेठ ने फिर से बोला राम लेकिन जीभ नहीं बोला सेठ तो अलग बैठा था भीतर कोई फायदा विशेष नहीं देखा कमाल को आश्चर्य हुआ कि ये दो दो बार राम नाम खर्च होने पर इसको फर्क नहीं पड़ता कमाल उतरा गंगा जी में हाथ में डंडा था सेठ जो गोता मारता है पीठ पर डंडा, डंडा दे मारा सेठ चकित हो गया भूल गया मैं और मेरा हे हे राम हे राम तो वो ऊर्जा के साथ हे राम बोला पूरे प्राण और पूरे मन के साथ हे राम बोला तो उसके मन में प्रसन्नता आश्चर्य और कोड में कुछ तफावत फायदा हो गया सेठ खुश हो गया कबीर के पुत्र कमाल को बोलता है तुमको इतने लाख रुपया में दान देता था कमाल बोलता मुझे नहीं चाहिए अच्छे कर्म में लगाओ मैं युक्ति समझ गया एक बार नहीं दूसरी बार नहीं तीसरी बार डंडे सहित राम बुलवाने से काम बनता है मेरे को टेक्निक आ गई कमाल मुस्कुराता हुआ निश्चिंतता की श्वास लेता हुआ पिता का भार वहन करने की योग्यता आ गई कमाल के चित्त में बड़ी प्रसन्नता आई और कमाल सोचता है कि अब कबीर जी को कहूंगा कि आप चिंता ना करो आपके पीछे वाले भक्तों की ही गाड़ी मैं चला लूंगा आप अगर रिटायरमेंट चाहते हो अथवा हो जाओगे तो फिर आपके भक्तों का मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं गुरु गद्दी खाली नहीं रहेगी बाप तेवा बेटा वड़ तेवा टेटा मैं तीन बार राम कहलाने से कोड़ी का कोड़ और अशांति दूर कर सका हूँ मैं अब युक्ति जान गया कमाल ने सोचा की कबीर जी सुनेंगे तो खुश होंगे लेकिन कबीर जी नाराज हुए कबीर ने तो दोहा बनाया डूबा कुल कबीर का जो हुआ पुत कमाल मेरा तो कुल डुबो दिया तूने पागल राम नाम को तीन तीन बार खर्च किया राम नाम को तीन तीन बार खर्च किया और केवल जरा सा कोड़ मिटाने के लिए तूने राम नाम की मजाक उड़ाई मूर्ख है तू तो। लेकिन कमाल समझता था कि महापुरुष पिता गुरु डांटते हैं तो भलाई के लिए डांटते हैं शत्रु डांटता है तो शोषण के लिए लेकिन गुरु डांटते हैं तो पोषण के लिए डांटते हैं